और पिछले चार दिनों से विशेष साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग का एक जो है सेमिनार हुआ जहां पर पीस ऑफ माइंड के लिए काम किया गया और एक इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह इनका जो काम होता है सोसाइटी को बेटरमेंट देने के लिए सोसाइटी के लिए अच्छा सोचना नए क्रिएटिव चीज़ों को बनाना लोगों को हेल्पफुल बनाए ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लाइफ में भी खुशी हो और उनके लाइफ में शांति हो इसके लिए एक मेडिटेशन का तीन दिन का शिविर अटेंड किया है तो हमारे साथ मनोहर रानी जी हैं स्वागत है मनोहर जी शुक्रिया कैसे हैं आप बहुत अच्छा हूँ जी जी जी जी मनोहर जी बताइए आपको ये तीन दिन का जो सेमिनार अटेंड किया आपने मेडिटेशन का कैसे लगा आपको क्या क्या चीज़ उसमें बताई गई थोड़ा सा बताए मैं एक साल पहले साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग का लाइफ मेम्बर बना हूँ और मुझे ये पहला चांस मिला है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का बिल्कुल और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जो मेरी मन में जो कुछ भी डाउट थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुए हैं तो जो ये, ये कॉन्फ्रेंस में जो जा, जानकारी देने वाले लेक्चर देने वाले जो भाई और बहनें थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी और प्रैक्टिकल उनका फो, फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे था तो जैसे कि उन्होंने बताया कि आ, आपको आ, योग जो चार, चार सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा ये चार बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है और इसमें जो उसके सबसे पहले तो आपको खुद को आत्मा समझना है और आत्मा को सब सब आत्मा का जो परमात्मा है शिव भगवान वो परमात्मा है और आपकी पहचान आत्मा से ही होती है नॉट शरीर से नहीं होती है तो पहले से आपको शुरू से ही आत्मा आत्माभिमानी रहना है देह देहाभिमान को छोड़ना है देह के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आत्मा ही इम्पोर्टेंट है तो जो आत्मा की शक्तियाँ होती है वो आपको गिफ्ट भगवान की परमात्मा की तरफ से मिली हुई है और जो आत्मा की शक्तियाँ होती है आठ शक्तियाँ और सात गुण वो आपको भगवान आत्मा से परमात्मा से मिले हुए हैं उसको आपको वो ये शक्तियाँ को बढ़ाना है और शक्तियाँ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने लाइफ में उपयोग करना है ये उन्होंने सिखाया और या मेडिटेशन से आपका पाप कम होता है अभी तक जो आपने बुरे कर्म किए है वो पाप का अगर कम करना है तो वो आपका जैसे भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि गंगा स्नान करो तो पाप झुल जाएगा वो बात वो सच नहीं है तो ये आपको ये योग से ही वो आपका पाप नष्ट कम हो सकता है और अभी प्रे, प्रेजेंट जन्म में आपको अच्छे कर्म करना है तो और अच्छे गुण जमा करना है तो अभी ये प्रेजेंटली ये कल का अंत होने वाला है अभी ये संगम युग चल रहा है तो इसके पश्चात फिर सत्ययुग शुरू होगा तो आपको सत्ययुग में अगर अच्छा ऊंचा पद मिलना है चाहिए तो उसके लिए अच्छा कर्म करना चाहिए और अच्छे गुण प्राप्त करना चाहिए उसके लिए उन्होंने कुछ युक्तियाँ बताई है तो उसका हमें फॉलो करना है तो सबसे सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि आपको तीन मंत्र है दिए उन्होंने जैसे कि दुआ दो दुआ लो देन क्षमा करो और क्षमा मांगो और हस, सदा हसमुख रहो स्माइल करते रहो क्योंकि जैसे कि अपने कार के रफ़्तार माइल्स पर अवर में गिनी जाती है वैसे लाइफ की रफ़्तार आपको स्माइल्स पर अवर से गिनी जाती है, है। तो स्माइल हमेशा रहो अपने मुस्कुराते रहो और आपके रेडियो की जो टैगलाइन है उसमें भी लिखा है मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो बढ़िया ये इनका आपका वृद्धवाक्य है जी जी और राजयोग के बारे में प्रैक्टिकल राजयोग राज कैसा करना है उनके बारे में उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी दी है तो मेरे ख्याल से मेरा ये, ये जो तीन दिन चार दिन का जो कॉन्फ्रेंस था वो बहुत ही मुझे फ़ायदेमंद हुआ और उसका उपयोग मैं करूँगा वापस जाने के बाद जी, जी जी शुक्रिया ओम शांति ओम शांति मनोहर जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी रेडियो मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने पूरा तीन दिन का सेशन अटेंड किया मेडिटेशन का और उसमें बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया कि अब जैसे कि आप जो हैं अपना पुण्य जमा करना चाहते हैं भविष्य में आप उच्च पद पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सुअसर है और बहुत सारे सुंदर एग्जांपल देकर आपने बताया है और पिछली बार भी हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था पर्वज जी का और वो भी राजस्थान से बिलोंग करते थे खास अजमेर से और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि वो आम, जैसे ही ये पूरा समझ लिया जीवन को समझ लिया और संगम युग और सत्युग के बारे में उनको जानकारी मिल गई तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है काम वहाँ पर जाके किया है अभी मैं गया था रिसेंटली तो फिर से मिलना हुआ तो खुशी हुआ और जिस सेंटर को उन्होंने खुद बनाया था वहाँ सेंटर पे हमको लेके गया भले यहाँ रखना आपको कहीं नहीं जाना तो वहाँ रुकाया हमें और फिर उन्होंने वहाँ तीन मंजली जो है एक सेंटर बना के दीदी को दिया है और दीदी ने भी बड़ा जो है हमारा सम्मान सत्कार किया और वहाँ पर हम चार कॉलेजेस में घूमे जहाँ पर हमको सी ए पी कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिला था तो वो प्रोग्राम हमने बच्चों के साथ किया कि इस तरह से मोबाइल का उपयोग होना चाहिए और आज कैसे दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में बताएँ और बच्चों को हमने ये बातें बताई तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा और दो दिन पता ही नहीं चला कि कैसे ख़त्म हो गया और बड़ा आनंदित होकर फिर वापस हम हैं तो बस आपको सुन रहे थे तो फिर से मुझे वो सारी अजमेर की बातें रिकॉल हो रही थी तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो सुनते रहो, रहो। दशहरा का पर्व आया रावण पर विजय का गीत गाया राम की राह पर चले मन के रावन को हराए शिव की साधना से मन को शांति से भरे ज्ञान योग और वैराग्य से स्वराज्य को अपनाए रावण मन में बसा है उसे मिटाना है जरूरी हर मानव को आजिए करना है जरूरी शिव से योग लगा कर मन को शांति से भरे अपने आप मिट जाएगा अंदर का रावण दुनिया बनेगी राव राज्य शिव की मत पर चले स्वराज्य को पाए ज्ञान योग और वैराग्य से दशहरा का पर्व आया रावण पर विजय का गीत गाया राम किरा पर चले मन तेरा रावन को हराए शिव की साधना से मन को शांति से भरे ज्ञान योग और वैराग्य से स्वराज्य को अपनाएं रावण मन में बसा है उसे मिटाना है जरूरी हर मानव को आज ये करना है जरूरी शिव से योग लगा कर मन को शांति से भरे अपने आप मिट जाएगा अंदर का रावण दुनिया की मत पर चले स्वराज को पाए ज्ञान योग और से योगी राम शिव की मत पर चले स्वराज को पाए ज्ञान योग और वैराग्य से दशहरा का पर्व आया रावण पर विजय का गीत गाया राम की राह पर चले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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बड़ी अच्छी बात बातें हो रही है मनोहर रानी ने अपने जो है विशेष बातें साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग का जो मेडिटेशन कैंप हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और उसी कैंपस में विशेष रूप से आप भी अटेंड कर रहे थे जितेंद्र जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं आप भी उनके सहयोगी बनकर इस पूरे प्रोग्राम को आपने अटेंड किया आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो जितेंद्र जी, जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप धन्यवाद मैं बढ़िया जी, जी जी जी अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए क्या करते हैं और यहाँ मेडिटेशन का जो है इस कैंप कैम्प को अटेंड किया तो क्या क्या जी जी जी आपने सीखा बताइए मैं पिछले दस सालों से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ अरे और जब मुझे मौका मिला इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए स्पेशली हम इसे भट्टी कहेंगे जी, तो जी, भट्टी में आने का जब मौका मिला तो मैंने देखा जब सब्जेक्ट की आपका क्राइसिस हाउ यू कैन बी काम ड्यूरिंग द क्राइसिस क्योंकि ये एक बड़ा अभी जो इशू देखा जाए तो अगर इस पे डिस्कशन हो रहा मतलब ये बहुत ही ज्वलंत इशू है हुँ, हुँ, और इस पर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए और जो ब्रह्म ने जो कदम उठाया है इसके हुँ, लिए हुँ, हुँ, और स्पेशली उन्होंने जो टारगेटेड ऑडियंस इस्पेली इंजीनियर्स मेडिकल विंग्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए जो प्रोग्राम रखा तो उनको पता है कि ये जो प्रोफेशन है इसमें कितनी ज़्यादा लोगों के दिमाग पर प्रेशर होता है जैसे ड्यूरिंग द टाइम हमने अगर थोड़े पास टाइम में देखें तो लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमने वो सब सीखा कि अगर इस तरह की विषम परिस्थितियाँ हो तो उन परिस्थितियों को आप किस तरह से हैंडल करें उसमें मेडिटेशन आपकी कैसे सहयोग करेगा क्योंकि परिस्थितियां तो आना है ये तो निश्चित हैं पर उस, उन परिस्थितियों का आके निकल जाना है पर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं वो कभी कभी इंसान को या उसके परिवार पे पूरे परिवार को झेलना होते हैं पर अगर आप प्रॉपर ज्ञान में हैं और आपको उस चीज़ का ज्ञान है कि ये परिस्थिति आई है और ये चली जाएगी तो आप उसको मेडिटेशन के द्वारा मैनेज कर पाते हैं ये जो लर्निंग रही मतलब ये बेसिक लर्निंग हमारी बहुत अच्छी रही यहाँ पे जैसे कुछ उदाहरण भी दिए गए थे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था कोई राजा था वो हार गया था तो कोई ऋषि थे तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप कभी विषम परिस्थिति में आएँ तब आप ये चिट्ठी खोल के पढ़ लेना तो वो विषम परिस्थिति ही थी, थी, थी उनकी क्योंकि वो हार गए और वो जंगल की तरफ भाग रहे हैं जब उन्होंने वो चिट्ठी ओपन करी और देखा तो उसमें ये लिखा था यह समय बीत जाएगा तो उनको उससे एक एनर्जी जनरेट हुई उन्होंने वापस से अपनी सेना को इकट्ठा किया वापस से उन्होंने युद्ध किया और अपना राज्य वापस कर, ले लिया तो ये कि ये सीख है कि हम विषम परिस्थितियों को भी एक छोटा सा वर्ड सेंटेंस उसने उनको वापस से एनर्जी कर लिया और उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया तो यही चीज़ें हैं तो मेडिटेशन हमें हमेशा यहाँ पे सिखाता है कि अगर आप बहुत गम में हैं तो भी ये ध्यान रखो कि ये समय बीत जाएगा और अगर आप ज़्यादा खुशी में हैं तो भी ये ध्यान रखो ये समय बीत जाएगा क्योंकि आपको दोनों ही समय पे ये लाइन सपोर्ट करेगी जितेंद्र जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे आप जो है पिछले दस सालों से ब्रमा इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी जो एक्सपीरियंस है वो आप कर रहे हैं और साथ ही साथ आप आईटी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल देके बताया कि किस तरह से जो है मुश्किल घड़ी में हमें ज्ञान कैसे हमारे जीवन को परिवर्तन करता है और हमें जीने का सहारा देता है ये आपने बताया तो निश्चित तौर पर हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि जीवन में ज्ञान जो है परिवर्तन लाता है ज्ञान हमें आत्मा सम्मान देता है ज्ञान हमारे आत्मा की शक्तियों को बढ़ाता है ज्ञान हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है ज्ञान हमारे जीवन को जन्मों जन्मों की कमाई के लिए उपयोग में लाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो आपको और मनोहर लाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि जिसे बाबा कहते हैं जी आप हमेशा स्वयं को सुधारो। आप दूसरों को सुधारने जितेंद्र जी काफी अच्छा मैसेज आपने कोट किया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात आपकी पसंद आ रही होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दूसरों को बदलने का कोई चाबी नहीं कि पॉइंट है ही नहीं कि नहीं दिया भगवान ने अगर कुछ है बदलने का तो वो स्वयं परिवर्तन करने का या स्वयं को बदलने की चाबी परमात्मा ने सबको दिया है हर व्यक्ति के पास एक सुंदर की दिया है जो कहीं भी मुश्किल आ रही है तो अपने आप में बदलाव करो आपको दुनिया बदलती हुई नज़र आएगी इसीलिए दूसरों को बदलने का या दूसरों को बताने का ज़रूरत नहीं है आप अपने आप को बताइए अपने आप में चेंज लाइए आपको देखकर पूरे विश्व में बदलाव शुरू हो जाएगा इसीलिए कहा जाता है खुद बदलो तो जग बदलेगा इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार जितेंद्र जी मनोहर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करूँगा अनुभव जो है बहुत बड़ी पावरफुल ज्ञान है तो वो आपने सुना है तो इसे धीरे धीरे आप बार बार सुने और जो बातें आपको अच्छी लगी हो उसके ऊपर काम करें और अपने जीवन को बेहतर बनाए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते अगले एपिसोड में सलाम नमस्ते खम्वा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो रावण मन में बसा है उससे मिटाना है जरूरी हर मानव को आज करना है जरूरी शिव ऐसी योग लगा कर मन को शांति से भरे अपने आप मिट जाएगा अंदर का रावण दुनिया बने शिव की मत पर चले स्वराज को पाए ज्ञान योग और से बनेगी योगी शिव की मत पर चले स्वराज को पाए ज्ञान योग और बैराग्य से दशहरा का पर्व आया रावण पर विजय का गीत गाया राम की राह पर चले मन केरा बन को हराए